डीजी रेडियो पर प्रस्तुत है किशोर दिवसी की रचना श्वेता पांडे की आवाज में मेरे घर आई एक नन्ही परी मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी परी एक कुलच्छनी फिर उसने एक बेटी जंदी मर क्यों नहीं गई अच्छा होता कि बांझ ही रह जाती बूढ़ी सास हम उम्र महिला के पास अपनी भड़ास निकाल रही थी अरे तेरी लुगाई ने तो नाक कटा दी खानदान की करमजली ने फिर बेटी पैदा की तेरा खानदान चलाने मैं तो तेरा दूसरा ब्याह कराने की सोच रही हूँ कालचक्र को पूरी रफ्तार से घूमना था सो घूमता रहा और आज पहली बेटी दूध रोटी बधाई हो घर में लक्ष्मी आई है बेटी जमते ही दाई ने अहाते में टहलते शुक्ला जी को बधाई दी और अपनी आँखों के भीगे कोरों पर पल भर के लिए अपना तहबंद रुमाल रखकर वे जरूरी कामकाज में लग गए थे मुस्कुराती कली से आहिस्ता आहिस्ता बनता फूल खेतों में लहराती बालियां, कुलाचे भरती हिरनी तपती धूप में मंदा नील मंदिर या गिरजाघर की घंटियों के स्वर और मस्जिद की अजान या गुरुद्वारे के शब्द कीर्तन की शुचिता इन सभी भावनाओं को अगर किसी शरीर में बंद कर आपके सामने रख दिया जाए तो यकीन मानिए एक बेटी ही होगी आपके सामने यादों के दरीचे खुलकर आपके कानों में आवाज गूंजेगी नन्ही परी रेशमी बालों के नीचे काला टीका छुपाकर माथे पर थप्पी देकर सुलाते हुए माँ के उन शब्दों में दिन को कतरा कतरा पिघलते देखा है ओ लल लोरी दूध की कटोरी दूध में बताशा उन्नी कर प्यारी प्यारी सुंदर परियों जैसी है छोटी छोटी प्यारी प्यारी सुंदर परियों जैसी है किसी की नजर ना लगे न लगेरी जैसी है शहद से भी मीठी दूध से भी गोरी चुके चुके चोरी चोरी के चांद और पूर्ण मासी की चमकती दमकती थाली तक पल पल बढ़ती चंद्रकलाओं में कभी अपनी बेटी का चेहरा देखना अद्भुत सम्मोहन है इसमें कह रही थी घर में सिर्फ बेटियां हैं बेटे के बगैर अपना खानदान कैसे चलेगा तब बेटियों के पिता ने कहा देखो आज के जमाने में बेटे बेटी में कोई फर्क नहीं है अखबारों में पढ़ती नहीं तुम बेटियां शहरत की बुलंदी पर हैं, जानती नहीं तुम अब तो बेटियां भी बाप की अर्थी को अपना कंधा देकर मुखाग्नि तक देने लगी हैं बंद कमरे का यह संवाद अब खुला सच है जूहे पर कभी आपके मन में ऐसा तो नहीं लगता कि काश अपना भी कोई बेटा होता पगली बेवकूफ है जो इस बात पर कूदते रहते हैं आखिर छोटे भाई क्या बेटे जैसे नहीं होते दुबे जी की बेटी नहीं है वह पड़ोसन पांडे भाभी की बेटी को देखकर खुश हो जाती हैं दुबईन के बेटे कहाँ घर के कामकाज में हाथ बटाने वाले लेकिन पांडे भाभी की बेटी को घर का सारा कामकाज संभालकर पढ़ाई और खेलकूद में अव्वल देखते हुए मन भर जाता है बेटी के ना होने का दुख उनसे पूछिए जिनकी बेटी को क्रूर काल ने छीन लिया हो ऐसे माता पिता की आंखों में झाँक कर देखिए उनकी सूनी पुतलियों में अब भी उस खो गई बेटी का आंसुओं से भरा चेहरा दिखाई देगा उंगुलियाँ पलकों तक पहुँचे बगैर नहीं रह सकेंगी मेरी नारी चलो नर्सिंग होम में चलकर जांच करवा लेते हैं यदि लड़का है तो ठीक वरना क्लिनिक में परीक्षण करवाने पहुंचे युवा दंपतियों की देह भाषा को ताड़ने में जरा भी नहीं लगता यही वजह है कि स्त्री-पुरुष अनुपात बिगड़ गया है। इसका खामियाजा सामाजिक समस्या के रूप में हम सबके सामने है ऑपरेशन थिएटर में रक्त रंजित मास्क का लोथड़ा देखकर अजन्मे नारी भ्रूण का करुण क्रंदन मेरे मन को छलनी कर देता है मानो चीख कर वह कह रहा हो नहीं मत मारो मुझे मैं निर्दोष हूं अपने पापों की सजा मुझ बेगुनाह को क्यों दे रहे हो कन्यादान का सुख बूढ़े माँ बाप के लिए अनिर्वचनीय है बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले बाबूल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले मैं की कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले बाबूल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले बेटी पराया धन है हम तो बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते पुरानी मान्यताएं बदल चुकी हैं। अब विदाई की मार्मिक बेला में आंसुओं की बरसात का सच शाश्वत है खूंटी पर टगे उस कुर्ते पर अनायास ही नजर पड़ती है और आंसुओं के उस सैलाब को तलाश करने लगते हैं जब दद्दू अपनी बेटी को विदा करने के बाद मेरे सीने से लगकर फपक फपक कर, कर रोए थे बेटी को संस्कारित करना एक पूरे परिवार को संस्कारवान बनाना है क्योंकि बेटी ही एक पृथक परिवार की बुनियाद है बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी मेरी जिंदगी में आप आए, कदम चुम लू या बिछा दू करूँ क्या ये मेरी समझ में निक्रिया मिनेंडर ने कहा है बेटी पिता के लिए अकुलकारी एवं जटिल वैभव है यूरिपीडस भी दुहिता के वात्सल्य से अभिभूत हैं। बूढ़े होते माता पिता के लिए बेटी से प्रिय कुछ भी नहीं बेटे जोश का ज्वालामुखी होते हैं परतु मिठास भरे प्रीतिकर अनुराग का दूसरा नाम है बेटी अंग्रेजी की पुस्तक पढ़ते पढ़ते अनायास ही दर्पण में अपने चेहरे चेहरे पर पर दृष्टि पड़ती क्या? मेरे पर यिट्स का मुखौटा, अंगुलियों के स्पर्श भी बेमानी हो जाते हैं जब विलियम बटलर यिट्स की कविता के सम्मोहन में कोई भी पिता खुद को ये समझ बैठता है छब्बीस फरवरी उन्नीस, उन्नीस को अपनी बेटी के जन्म पर पिता यट्स की कविता ए प्रेयर फॉर माई डॉटर के भाव कुछ इस प्रकार हैं पालने में सोई है बेटी और बाहर चल रही है तूफ़ानी हवाएं। बाहरी तूफान मेरे मन के भीतर है कैसे बचाऊंगा तूफानी हवाओं से उसे जीवन के तूफानों का किस तरह करेगी वह सामना मेरी बेटी इतनी खूबसूरत ना हो कि शिष्टाचार भूल जाए वह हरा भरा फलों से लदा पेड़ हो ऐसा वृक्ष हो जिसकी जड़ें भी गहरी हों और वह जमीनी सच्चाइयों को पहचाने वह अति सौंदर्यवती हेलेन ऑफ ट्राय की तरह ना हो जिसकी वजह से युद्ध हुआ और जिसने एक लंगड़े से शादी की वह सही गलत की पहचान कर सके और बुद्धिजीवियों की नफरत उसके मन में ना समाए अमीरी की अकड़ और मिथ्या वैभव से मेरी बेटी दूर रहे वह उस लेनेट पक्षी की तरह बने जो तूफानों में भी गीत गाता है और जब उसका ब्याह हो उसे ऐसा जीवन साथी मिले जो उसे मकान नहीं ऐसा आशियाना दे जहाँ पर संस्कार और परंपराओं का खजाना हो कारी रहना के माथे पे चमके चांद बिंदिया कारी रहना के माथे पे चमके चांद बिंदिया के छोटे छोटे लेनों में खेले लिया सपनों का पलना आशाओं की पिटोरी चुपके चुपके चोरी छोरी अचानक ही तेज हवा का एक झोंका आता है और मेरे गले से दो बाहें आकर लिपट जाती हैं पापा मैं कॉलेज जा रही हूँ बाय ठीक है टेक केयर यह कहकर मैं खामोश हो जाता हूँ पड़ोस में क्लास फिफ्थ में पढ़ने वाली बिटिया आकर कहती है अंकल जी अंकल जी देखिए ना, अच्छी बेटी दूध रोटी पर मैंने एक कविता लिखी है पप्पू टीवी का स्विच ऑन करता है और गूंजने लगता है एक मीठा मीठा गीत I said.